स्वामी के समान कर्म करो शिक्षा का समस्त सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए न कि एक दास की तरह कर्म तो निरंतर करते रहो परंतु एक दास के समान मत करो सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं क्या यह तुम नहीं देखते इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं कर सकता निन्यानवे प्रतिशत लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख ये सब कार्य स्वार्थपूर्ण होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो। प्रेम सहित कर्म करो, करो। प्रेम प्रेम सहित शब्द का अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों में बांध कर उससे अपने लिए काम कराओ तो वह कष्ट उठा किसी प्रकार काम करेगा अवश्य पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसीलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता हम अपने बंधु बांधवाओं बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं यहाँ तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं उनके बारे में भी ठीक यही बात है स्वार्थ के लिए किया कर्म दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं इसकी पहचान यह है कि प्रेम की साँस किया गया प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है सच्चे प्रेम के साँस किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फल स्वरूप शांति और आनंद न प्राप्त हो जो मनुष्य प्रेम और स्वतंत्रता से अभिभूत होकर कार्य करता है उसे फल की कोई चिंता नहीं रहती परंतु दास कोणों की मार चाहता है और नौकर अपना वेतन ऐसा ही समस्त जीवन में है उदाहरणार्थ सार्वजनिक जीवन को ले लो सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाला या तो कुछ तालियां चाहता है या विरोध प्रदर्शन ही यदि तुम इन दोनों में से उसे कुछ भी न दो तो वह हतोत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे इसकी जरूरत है यही दास की तरह काम करना कहलाता है ऐसी परिस्थितियों में बदले में कुछ चाहना हमारी दूसरी प्रकृति बन जाती है इसके बाद है नौकर का काम, जो किसी वेतन की अपेक्षा करता है मैं तुम्हें यह देता हूँ और तुम मुझे वह दो मैं कार्य के लिए ही कार्य करता हूँ यह कहना तो बड़ा सरल है पर इसे पूरा कर दिखाना अत्यंत कठिन है हम लोगों को कार्य अवश्य में करना पड़ेगा व्यर्थ की वासनाओं के चक्र में पड़कर इधर उधर भटकते फिरने वाले साधारण जन कार्य के संबंध में भला क्या जाने जो व्यक्ति भावनाओं और इंद्रियों से परिचालित है वह भला कार्य को क्या समझे कार्य वही कर सकता है जो किसी वासना के द्वारा किसी स्वार्थ परता के द्वारा परिचालित नहीं होता वे ही कार्य करते हैं जिनमें कोई कामना नहीं है वे ही कार्य करते हैं जो बदले में किसी लाभ की आशा नहीं रखते